बोलृतणी बोल बाणी आली गायगुनी होधू तो होी मन में रहना भेदन कहण बाय अमृत वाणी बोली अमृत बाी गोरख कहे सुन अब धू जग में ऐसे रहना आंखें रहण बा देखा कहे बा मुख थे न कहना मन में रहना नाथ कहे तुम आप खो हठ करी बादन करण यह जग है कांटे की बाड़ी देखी देखी पग मन मनुमी रह आसन दीढ़ आहार दीढ़ निंद्रा दीढ़ होई गोरख कहे सुनो रेपूता मरे न बूढ़ा हो मन में रहना खाए भी मरिए अणख भी मरिए गोरख कहे पुत संजमी तरिए मधि निरंतर कीजिए पास निहचल मनुआ थिर हो मनमी रहना भेदन कहना बोलीबा अमृत बाणी बोली बा अमृत बाणी रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे इस हरम आबाद रहें जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे ए अहल खिरद मुख्तार हो तुम तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रकस करेंगी दीवारें दीवाने बंद नहीं होंगे यह लाला और गुल माहू अंजम मुंह नोच नलें वायस तेरा मैखाने बंद नहीं होते मैखाने बंद नहीं होंगे खुद समय यकीन बन जाएंगे हंस हंस कर जल जाने के लिए ओह के जुलमतखानों में परवाने बंद नहीं होंगे यह तंज मलामत कुछ भी नहीं जुज हरफ मोहब्बत कुछ भी नहीं दुनिया है रबिस और दुनिया के अफसाने बंद नहीं होंगे परमात्मा जब तक छिपा है तब तक उसे उगाड़ने वाले लोग पैदा होते रहेंगे रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे जब तक उस प्यारे के चेहरे पे पर्दा है तब तक राम की चर्चा चलेगी तब तक प्रार्थना के गीत जगेंगे रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे इसरारे हरम आबाद रहे जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे ये जो परमात्मा के खोज की कथा है ये जारी रहेगी जब तक परमात्मा खोज न लिया जाए लेकिन परमात्मा की खोज तो व्यक्तिगत होती कोई एक खोज पाता है जो खोज लेता है उसकी खोज समाप्त हो जाती लेकिन और हैं अनेक अनेक जो अंधेरे में भटकते उनकी खोज तो जारी रहेगी धर्म जब तक रहेगा पृथ्वी पर जब तक एक भी आदमी सोया हुआ है जब तक सभी नहीं जाग गए जब तक सभी के दिए नहीं जल गए ए अहल खिरद मुख्तार हो तुम तामीर करो जिंदा लेकिन हे बुद्धिमान लोगों हे पंडितों, ए अहल खिरद जिनका भरोसा बुद्धि पर है तर्क पर है अहले खिरद मुख्तार हो तुम तामीर करो जिंदा लेकिन बनाते रहो तुम शास्त्रों की दीवारें खड़े करते रहो शब्दों के काराग्रह ढालते रहो सिद्धांतों की जंजीरें अहले खिरद मुख्तार हो तुम तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें दीवाने बंद नहीं होंगे लेकिन जिन्हें प्रभु की पुकार सुनाई पड़ गई वे तो दीवानों के भीतर भी नाचने लगेंगे उनके साथ तो कारागृह की दीवारें भी नाचने लगेंगी और कितने ही तुम सिद्धांत बनाओ इस पृथ्वी से तुम प्रेमी पागलों को मिटाना सकोगे क्योंकि कोई सिद्धांत तृप्ति देता नहीं सिद्धांत ऊपर ऊपर रह जाता है प्राण उससे भीगते नहीं सिद्धांत सिर गूंजता रह जाता है आत्मा उससे अछूती रह जाती ए अहल खिरद मुख्तार हो तुम तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें दीवाने बंद नहीं होंगे कितने सिद्धांतों के जेल खड़े कर दिए गए हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी जैन बौद्ध सिख ये सब कारागृह हैं। मंदिरों के नाम पर जंजीरें ढालने के कारखाने बने मस्जिदों में तुम्हारी गुलामी ढाली जा रही है पर फिर भी प्रभु के प्यारे इन सारी जंजीरों के बीच भी नाच उठते उनके साथ जंजीरें भी पायल की झनकार बन जाती नाच आए तो जंजीर भी पायल बन जाती नाच ना आता हो तो पायल भी जंजीर है नाच आए तो कारागृह भी नृत्यशाला है नाच ना आता हो तो नृत्यशाला में बैठकर भी क्या करोगे पीना आता हो तो तुम जो पी लो वही मधु है और पीना ना आता हो तो अमृत की धार भी बरसती रहे तो तुम्हारे किस काम की यह लाला और गुल माह अंजम मुंह नौच न ले वायस तेरा ये फूल लाला और गुल ये माहो अंजम ये सूरज ये चांतारे हे तथाकथित बुद्धिमान कहीं तेरा मुंह न लौच लें ऐ पंडित कहीं तुझे भूमि की धूल न छटाते क्योंकि तू जो भी कर रहा है वह सौंदर्य के विपरीत है तू जो भी कर रहा है वह चांतारों के महोत्सव के विपरीत है पंडितों ने बड़ी उदास धारणाएं मनुष्य को दी उन उदास धारणाओं में फूल नहीं खिलते उन उदास धारणाओं में खबरों की दुर्गंध आती उन उदास धारणाओं में चांतारे नहीं चमकते उदास धारणाओं में गहन अंधकार है इसलिए सारी मनुष्य जाति धार्मिक मालूम होती फिर भी धर्म कहां धर्म होता तो उत्सव होता तो लोगों के चेहरे पर फूल खिलते कि उनकी आंखों में चांदारे होते कि उनके हृदय में वीणा बजती कि उनके जीवन में एक नृत्य होता कहा है नृत्य कहा है चमकती हुई आंखें कहा है नाचते हुए लोग कहां है रस भरी आत्माएं और कहते हैं परमात्मा रस है रसो वैसा परमात्मा रस है मगर तुम्हारे महात्मा बड़े विरस परमात्माओं से तुम्हें जिन्होंने तोड़ दिया है वे तुम्हारे महात्मा हैं अस्तित्व के बीच और तुम्हारे बीच जो दीवाल बन के खड़े हो गए चीन की दीवाल बन के खड़े हो गए वे तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहित और जब तक कोई व्यक्ति पंडित पुरोहितों से मुक्त नहीं होता तब तक बुद्धि से मुक्त नहीं हो पाता और अभागा है वह आदमी जो बुद्धि नहीं चलता जीवन का राज उसे जीवन के रहस्यों का कोई बोध नहीं होता यह लाला और गुल माहो अंजम मुंह नौ चलें वायस तेरा मैखाने बंद नहीं होते मैखाने बंद नहीं होंगे यद्यपि तुम करते रहो गुहार तुम मचाते रहो पुकार लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैखाना पैदा हो जाता जहां कोई गौरख पैदा हुआ वहां मैखाना पैदा हुआ जहां कोई कबीर उठा वहां मैखाना उठा जहां कोई जीसस चला वहां मधुशाला खुली बुद्ध जहां बैठेगी वही महोत्सव होगा मैखाने बंद नहीं होते मैखाने बंद नहीं होंगे यद्यपि जहां जहां मैखाने बनते हैं जल्दी ही वहीं मधुसानाएं तो समाप्त हो जाती वहीं मंदिर और मस्जिद खड़े हो जाते बुद्ध के पास तो एक मधुर रस बरस रहा है लेकिन फिर आते हैं बौद्ध पंडित और उनकी जमात मधुशाला जल्दी ही एक उदास मंदिर बन जाती नृत्य जल्दी ही क्रियाकांड हो जाते हृदय से उठे हुए उच्छ्वास जल्दी ही औपचारिक प्रार्थनाएं बन जाते, जहां जीवंत सत्य का आविर्भाव होता था वहां अब सत्य के संबंध में चर्चा होती ऐसा ही जीसस के साथ होता ऐसा ही कृष्ण के साथ होता ऐसा ही सभी सदगुरुओं के साथ हुआ है कृष्ण के मंदिर तक में अब बांसुरी कहां बचती कृष्ण के मंदिर तक में अब ढोलक पर थाप कहां पड़ती है कुछ अजीब सा जाल है आदमी का आदमी मुक्ति दाताओं से भी अपनी अमुक्ति खोज लेता है मगर सौभाग्य है एक कि हमारे सारे आयोजन के बावजूद हमारी सारी व्यवस्था बंदोबस्त के बावजूद कोई ना कोई खेल उठता है कहीं कोई कमल खिल जाता है कहीं कोई सुवास उड़ने लगती आकाश की तरफ कहीं पूजा के स्वर फिर सुनाई पड़ते कहीं फिर जीवन अपनी मस्ती में आ जाता है मैखाने बंद नहीं होते मैखाने बंद नहीं होंगे खुद समय यकी बन जाएंगे हंस कर जल जाने के लिए के जुलमत खानों में परवाने बंद नहीं होते अच्छा है कि परवाने अंधविश्वासों के अंधेरे में बंद नहीं होते वे तो जल जाने के लिए आतुर होते और अगर समाय न मिले तो वे खुद ही समय बन जाते परवाने ही समय बन जाएंगे अगर समय ना मिले लेकिन परवाने अंधविश्वास के अंधेरों में बंद नहीं होते यह पृथ्वी अंधविश्वास के अंधेरे से भरी है और अंधविश्वास इतना प्राचीन है कि ऐसा लगता है कि अंधविश्वास ही जीवन है ईश्वर को तुम मानते हो तो अंधविश्वासी हो ईश्वर को जानना होगा मानने से कुछ काम नहीं चलेगा मानना बड़ी सस्ती बात है मानना बिल्कुल ही दो कौड़ी की बात है जो मानता है वह अधार्मिक है जानना होगा जानने से कम में काम नहीं होगा लेकिन जानने की हिम्मत जुटानी पड़ती जानने के लिए तो परवाने को समा बन जाना होता और जानने के लिए तो अपने प्राणों की आहुति देनी होती जानने के लिए तो दांव पर लगाना होता जीवन को धर्म कोई कुतूहल नहीं है धर्म कोई खांच की खुजलाहट नहीं है धर्म है प्राणों की बाजी, इसलिए थोड़े से साहसी लोग ही धार्मिक हो पाते धर्म भयभीतों के लिए नहीं कायरों के लिए नहीं कायर तो भगोड़े हो जाते धर्म तो उनके लिए जो जीवन के युद्ध में जीवन की चुनौती को उसकी समग्रता में स्वीकार करते जो जीवन को जीते पूर्णता से जीते जो भागते नहीं जो डरे हुए नहीं जो कपे हुए नहीं जो पैर जमा के जीवन में संघर्ष लेते उसी संघर्ष से आत्मा का जन्म होता है उन्हीं चुनौतियों में आत्मा पकती है सबल होती है गोरख के सूत्र तुम्हारे जीवन को मधुशाला बना दे सकते गोरख के सूत्र तुम्हें परवाना बना सकते हैं और ऐसा परवाना कि अगर समा न मिले तो तुम खुद समा बन जाओ ये सूत्र अद्भुत है एक एक सूत्र पर खूब डूबना पीना एक एक सूत्र को प्याली में भर लेना हृदय की मन में रहना भेद न कहना बोलेबा अमृत वाणी आगिला अग्नि होइबा अबू तो आपन होइबा पानी मन में रहना अभी तुम बाहर रह रहे हो अभी तुम्हें भीतर रहने की कला नहीं आती इसी से दुखी हो जो बाहर है वह दुखी जो भीतर है वह सुखी जो बाहर है वह नरक में जो भीतर है वह स्वर्ग में बाहर रहने का अर्थ होता है वासनाओं में रहना धन मिले पद मिले प्रतिष्ठा मिले सम्मान मिले समादर मिले बाहर रहने का अर्थ होता है कुछ मिले तो सुख हो भीतर रहने का अर्थ होता है जिस सुख हो सकता है वह तो मिला ही हुआ है बेद को खूब बारीकी से याद रख लेना बाहर रहने का अर्थ होता है कुछ मिले तो सुख होगा सुख सशर्त है एक शर्त है कोई कहता है दस लाख रुपए मेरे पास हों तो मैं सुखी होऊंगा ये उसने शर्त लगा दी सुख पर अब दस लाख जब तक नहीं मिलेंगे वो दुखी रहेगा और उसे एक और अचम्भा उस दिन होगा जब दस लाख मिलेंगे जब तक दस लाख नहीं मिले दुखी होगा क्योंकि शर्त लगा दी सुख पर जिसने भी शर्त लगाई वो चूका क्योंकि सुख बेसर्त मिला हुआ है सुख हमारा स्वभाव है सुख हम लेकर आए सुख हमारे भीतर बसा है और तुम बाहर खोजने चल पड़े और तुमने सुख पे शर्त लगा दी बाहर खोजना हो तो शर्त लगानी पड़ती नहीं तो खोजोगे क्या खोज का अर्थ होता है शर्त पूरी करने का उपाय किसी ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री ना हो जाऊंगा सुखी ना होऊंगा उसने एक शर्त लगा दी अब 60 करोड़ का देश हो तो प्रधानमंत्री होना लंबी यात्रा है जिंदा जिंदा पहुंच पाओगे इसकी संभावना कम है तो पूरी जिंदगी तो दुख में बीतेगी क्योंकि जब तक शर्त पूरी नहीं होती सुखी कैसे हो जाऊंगा और जो आदमी पूरी जिंदगी दुख में जिया है वो जब प्रधानमंत्री हो जाएगा तो और चकित होगा कि पूरी जिंदगी दुख में रहने के कारण दुख आदत हो गई इसलिए प्रधानमंत्री होने से ही कोई दुख की आदत इतनी जल्दी छूट नहीं जाएगी तुम जानते हो आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती थी अब अगर जिस आदमी ने साठ साल तक दुख की आदत का अभ्यास किया है सतत अहिरनिस सुबह और शाम जागते और सोते एक ही सपना देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री हो जाऊं वो साठ साल बाद जब प्रधानमंत्री हो जाए अगर हो जाए संभावना बहुत कम है अधिक लोग तो मर जाएंगे प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे लेकिन कभी किसी बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए जैसे इंदिरा का छींका टूट गया मुरारजी के भाग से टूट जाए तो भी सुखी नहीं हो सकेगा व्यक्ति क्योंकि अब साठ साल का निरंतर अभ्यास कहां छोड़ोगे वे जो दुख की आते बन गई वो जो चित्त दुख में रहने का आदि हो गया है उसे कैसे छोड़ोगे ऐसा थोड़ी है कि उतार कर रख दिया अब तो दुख तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा हो गया ऐसा थोड़ी कि कपड़े जैसा है तो उतार कर रख दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए अब तो दुख तुम्हारी चमड़ी हो गया अब तो दुख उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो नए दुख के आयोजन मन कर लेगा दस लाख जब तक नहीं मिले हैं तब तक दस लाख मिल जाएं। इसके लिए दुखी हो जैसे ही दस लाख मिलेंगे तुम पाओगे मन कहता दस लाख से क्या होगा कम से कम करोड़ तो चाहिए इसलिए कोई वासना पूरी नहीं होती क्योंकि जब तक पूरे होने का समय आता है तब तक दुख की आदत हो जाती तुम नया प्रक्षेपण कर लेते हो तुम दुख के लिए नई शर्त बना लेते हो तुम शर्त को आगे हटा देते हो तुम कहते हो एक करोड़ होगा तब सुखी हो पाऊंगा और तुम सब जानते हो इसके लिए कोई प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं तुम सब जानते हो सोचते थे यह कार मिल जाए यह मकान मिल जाए ये दुकान मिल जाए मिल गई सुखी कहां हो सोचते थे ये स्त्री मिल जाए मिल गई ये पुरुष मिल जाए मिल गया सुखी कहां हो सुख कहां है शायद तुम्हें याद ही ना आया हो कि जिस दिन तुम्हें जो चीज मिल जाती उसी दिन व्यर्थ हो जाती उसी दिन तुम दूसरी योजना बनाने लगते हो मन नए सपने देखने लगता है और आगे कैसे पहुंच जाऊं तुमने नई शर्त लगा दी शर्त को तुमने आगे हटा दिया शर्त को तुम जीवन भर आगे हटाते जाओगे और तुम दुखी रहोगे सुख होता है बेशर्त उसकी कोई शर्त नहीं और जिसको यह समझ में आ गया कि सुख बेसर्त है वो तत्क्षण भीतर मड़ जाता है बाहर तो हम चलते ही इसलिए हैं कि शर्तें पूरी करनी शर्तें बाहर ही पूरी हो सकती भीतर शर्तें पूरी कैसे करोगे भीतर तो ना तो धन पैदा कर सकते हो ना पद पैदा कर सकते हो आंख बंद किए किए बैठे बैठे प्रधानमंत्री नहीं हो जाओगे नहीं ही आंख बंद किए किए बैठे बैठे कोहनूर हीरों का ढेर तुम्हारे सामने लग जाएगा न आंख बंद किए बैठे बैठे जगत में तुम्हारी ख्याति हो जाएगी नहीं भीतर तो कोई शर्त पूरी नहीं हो सकती भीतर तो वही जाएगा जिसने शर्त की मुड़ता देख ली जिसने देखा कि सब शर्तें पूरी हो जाएं तो भी कुछ पूरा नहीं होता जिसे यह सत्य दिखाई पड़ गया वही भीतर जाता है और जो भीतर गया उसने सुख पाया क्योंकि भीतर सुख मौजूद है सुख तुम्हारा स्वभाव है मन में रहना मन में रहने का अर्थ होता है भीतर रहना वहां रहना जहां तुम हो वहां से हटना मत वहां से हटे कि भटके हटाता कौन है वासना हटा लेती इच्छा हटा लेती आकांक्षा हटा लेती आकांक्षा कहती यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो भीतर उठो चलो बहुत कुछ करना है दुनिया में बड़ी यात्राएं करनी पूरी करो ऐसे तो जिंदगी गमा दोगे हम सब चल पड़ते और सारी दुनिया चल रही है इसलिए लगता है कि चलना ही ठीक मालूम होता है ठीक है चलना ही क्योंकि सभी चल रहे मनुष्य तो अनुकरण करता है बाप चल रहा है भाई चल रहे हैं मित्र चल रहे हैं पड़ोस के लोग चल रहे हैं सब चल रहे हैं बाहर तुम भी भागे तुम भी छिटके भीतर से तुमने भी मन का व्यापार शुरू किया तुमने कहा यह हो जाए वह हो जाए मेरे पास जब इतना सब होगा तब सुखी होऊंगा। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं और सदा से बुद्ध पुरुषों ने यही कहा है कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है लाओसु का वचन है अपना कमरा भी छोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सुख तुम्हारी संपदा है यह धर्म का आधारभूत सत्य है कि सुख कमाना नहीं होता सुख मिला हुआ है सुख प्रसाद है परमात्मा ने दिया ही हुआ है मगर तुम उस प्रसाद को देखो कब तुम तो पीठ किए हो प्रसाद की तरफ तुम तो भागे जाते बाहर तुम तो रुकते नहीं क्षण भर को तुम्हारी दौड़ तो अहिश चल रही दिन भर सोचते हो सोचने में दौड़ते हो रात भर सपने देखते हो सपनों में दौड़ते हो दौड़ते ही चले जाते हो रुकोगे कब ठहरोगे कब जिस दिन ठहर जाओगे जिस दिन रुक जाओगे उसी दिन अचानक चौंकोगे विश्वास बिना आएगा अवाक रह जाओगे ठगे कि मैं क्यों इतना व्यर्थ डाल जिससे मैं खोजता था वह मेरे भीतर मौजूद है मन में रहना भेद न कहना और ये जो मन के भीतर तुम्हें अनुभव में आए इसे किसी से कहना मत क्यों इस भेद को क्यों न कहना क्योंकि ये भेद ऐसा है कि तुम जिस से कहोगे वही हंसेगा और हो सकता है अभी तुम में इतनी सामर्थ्य ना हो कि तुम दूसरों की हंसी झेल सको क्योंकि ये वेद तुम जिससे कहोगे वही तुम्हें पागल समझेगा और हो सकता है अभी तुम कच्चे कच्चे हो अभी नए नए भीतर की यात्रा पर चले कहीं लोगों का हंसना तुम्हें छिटकाना दे कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे तुम्हें भी शक हो जाए कौन जाने आदमी लोगों के मंतव्यों से जीते जो लोग कहते हैं वही तुम मान लेते हो और तुम मान्यता पाओगे कहां से तुम्हारे पास अभी इतनी तो क्षमता नहीं है इतना तो बोध नहीं है कि तुम अपनी मान्यता अपने भीतर से पा सको तुम अपनी मान्यता बाहर से पाते हो इसलिए तो हम इतने उत्सुक होते हैं कि कोई प्रशंसा करे और इतने डरे होते हैं कि कहीं निंदा ना हो जाए दुनिया में तुम्हें इतने लोग जो नैतिक मालूम पड़ते हैं इसका कारण इनका नैतिक होना नहीं है इसका कुल कारण इतना ही ये डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे ये भयभीत लोग हैं इनकी नीति में भय है अगर इनको पक्का भरोसा आ जाए कि हम पकड़े नहीं जाएंगे कि पकड़ने का कोई उपाय ही नहीं है हमें तो ये सारे लोग अनिति में उतर जाएंगे इसलिए अक्सर ऐसा होता है जो लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं वो अनैतिक हो जाते हैं लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध वचन है पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली सत्ता लोगों को भ्रष्ट कर देती और अंशता नहीं पूर्णतः भ्रष्ट कर देती समग्रता भ्रष्ट कर देती क्यों मैं एक्टन की बात से सहमत भी हूं और नहीं भी सहमत इसलिए हूं कि तथ्य तो यही है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती दिखाई पड़ती अच्छे भले लोग सत्ता में पहुंचते ही भ्रष्ट हो जाते सीधे साधे लोग जिन्हें तुमने कभी सोचा भी ना था कि सत्ता में पहुंच के भ्रष्ट हो जाएंगे सत्ता में जाते से एकदम से उनके भीतर फन उगाते जहर की ग्रंथियां निकल आती क्या हो जाता सत्ता में पहुंचने से लोगों को तो एक्टन की बात तथ्यगत तो मालूम पड़ती है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती क्योंकि यह रोज दिखाई पड़ता है गांधी बाबा के चेलों को देखा तीस साल से इस देश में क्या कर रहे हैं अच्छे लोग थे बुरे लोग थे ऐसा नहीं कह सकते जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुरे लोग साबित होंगे शराब पीते थे न मांस खाते थे खदी पहनते थे हाथ से बुनाई करते थे चरखा चलाते थे सिगरेट नहीं पान नहीं तंबाखू नहीं व्रत उपवास नियम करते थे देश की सेवा करते थे अच्छे लोग थे सेवक थे फिर क्या हुआ सत्ता में जाते से कैसे ही शक्ल बदल गई तो एक्टन की बात ठीक तो लगती फिर भी मैं कहता हूं उसमें एक भूल है और भूल यह है कि सत्ता लोगों को विकृत नहीं करती सत्ता केवल लोगों के असली चेहरे उगाड़ देती सत्ता विकृत नहीं करती सत्ता केवल नग्न कर देती सत्ता के पहले आदमी वस्त्रों में छिपा होता है क्योंकि सत्ता के पहले तुम्हें पकड़े जाने का डर होता है तुम्हारे पास ताकत कितनी सामर्थ्य कितनी सत्ता में पहुंच के तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य आ जाती फिर तुम जो चाहो कर सकते हो कौन तुम्हें पकड़ेगा तुम पकड़ने वाले हो पकड़ेगा तुम्हें कौन तुम्हारे हाथ में सारी ताकत है और जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है सत्ता की लाठी तुम्हें आश्वस्त कर देती कि अब दिल खोल के करो जो तुम सदा करना चाहते थे और नहीं कर पाए क्योंकि सत्ता नहीं थी करने की पकड़े जाते सत्ता किसी को विकृत नहीं करती मेरे लेखे तो सत्ता में जाने को उत्सुक वही लोग होते हैं जो विकृत हैं लेकिन अपनी विकृति को खुल के खेलने का मौका नहीं है हाथ कमजोर है दिल में तो पूरी भरी है आग मगर डरते हैं कि अभी प्रकट करेंगे तो जो थोड़ा बहुत सम्मान है वो भी छिन जाएगा सत्ता में पहुंच के कौन सम्मान छीनेगा सत्ता में पहुंच के जो करेंगे वही ठीक होगा शक्तिशाली जो करता है वही ठीक है शक्तिशाली पे कोई नियम लागू नहीं होते शक्तिशाली नियमों के ऊपर होता है और सब पे नियम लागू होते इसलिए सत्ता भ्रष्ट करती मालूम होती सत्ता भ्रष्ट करती नहीं सत्ता केवल उघाड़ के रख देती सत्ता तुम्हारी नग्न तस्वीर जाहिर कर देती तुम कैसे हो तुम कौन तुम क्या हो हम लोगों से प्रशंसा चाहते हैं तो हम नैतिक होते हैं। हम लोगों की निंदा से डरते हैं तो हम इस तरह चलते हैं सोच समझ के कि निंदा ना हो कदम फूंक फूंक कर रखते इसलिए जब भीतर की अनुभूति तुम्हें होने लगे और बेसरत सुख मिलने लगे और तुम्हारे भीतर एक झरना फूटे रस का किसी से कहना मत गोरख कहते हैं गोरख पते की बात कह रहे बेत खोलना मत ये नई नई कॉपल निकल रही लोग इस पे टूट पड़ेंगे इसे तोड़ देंगे और लोग इसको तोड़ने में उत्सुक है क्योंकि ये कौपल उनके भीतर नहीं निकली और तुमने कैसे हिम्मत की हम सब दुखी हैं और तुम सुखी हो गए ईर्षा जगेगी कर ईर्षा जगेगी उनकी ईर्षा शायद तुम ना सह पाओ अभी तुम नए नए हो इस अंतर यात्रा पर भेद न कहना इसलिए जब भीतर कुछ रस उमंगने लगे फूल खिलने लगे बताना ही मत किसी को चुपचाप संभाल कर रख लेना अपने गुरु से कह देना अपने गुरु भाइयों से कह देना जो समझ सके उनसे कह देना लेकिन उसकी घोषणा लोगों में मत करना नाचने मत लगना रास्तों पर जब तुम्हारे भीतर नाच आए नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी घर के लोग ही मनोचिकित्सक के, के पास लेके पहुंच जाएंगे इंजेक्शन दिलवाने लगेंगे इनको कुछ गड़बड़ हो गई बिजली के शाख दिलवाने लगेंगे इनको कुछ गड़बड़ हो गई कहीं कोई आदमी सड़क पर नाचता